वो मुझे देखते ही इसलिए थे वो कहते कुछ। तुम सुई वगैरह मत लाना क्योंकि जब मैं समाधि में होता हूं तुम सुई चुभाते और भीड़ में कौन देखता भीड़ लगी रहती मैं उनको सुई चुभाता मैं देखता कि अब वो हिलने टुलने लगते सुई से परेशान होने लगते वो समाधि वगैरह सब धिकावा था मुसलमानों के वली उठते मैं उनके पीछे सुई लेके चला जाता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 इनसे गुजर जाना इनसे अटक मत जाना गौणम त्रैविध्यम इतरेण अर्थत्वात अर्थत्वात्हचर्यम गौणी भक्ति तीन प्रकार की होती आर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी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 लगता बहुत प्यारा है सतरंगा है अद्भुत है सारे फूलों के रंग लेकिन हाथ में तो कुछ भी ना आएगा मुठ्ठी खाली रह जाएगी ऐसा है जगत इंद्रधनुष जैसा पानी केरा बुदबुदा, और कब टूट जाएगा बुदबुदा कुछ पता नहीं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 आ अवन छूलू गगन चुलूं, कि सातों स्वर्ग छूलू सब मुझे आसान मेरे साथ तू जो गा रही है बीन आ छेडूं तुझे मन में उदासी छा रही है तुम्हें भक्तों के हाथ में जो एक तारा दिखाई पड़ा है अकार नहीं एक तारा बड़ा उदास स्वर पैदा करता है